शो सुख और शांति एटॉक के बने अहमदाबाद इंडिया डिकोर्ट प्रिय आत्मा इसके पहले कि मैं कुछ आपसे कहना शुरू करूं। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूंगा मनुष्य की सत्य की खोज में जो सबसे बड़ी बाधा है अक्सर तो उस बाधा की ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है और फिर जो भी हम करते हैं वो सब मार्ग बनने की बजाय मार्ग में अवरोध हो जाता है एक अंधे आदमी को यदि प्रकाश को जानने की कामना पैदा हो जाए यदि आकांक्षा पैदा हो जाए कि मैं भी प्रकाश को और सूर्य को जानू तो वो क्या करे क्या वो प्रकाश के संबंध में शास्त्र सुने क्या वो प्रकाश के संबंध में सिद्धांतों को सीखे क्या वो प्रकाश के संबंध में बहुत उहापोह और विचार में पड़ जाए क्या वो प्रकाश की कोई फिलोसफी कोई तत्व दर्शन अपने सिर से बांध ले और क्या इस भांति उसे प्रकाश का दर्शन हो सकेगा नहीं जिस अंधे को प्रकाश की खोज पैदा हुई हो उसे प्रकाश के संबंध में नहीं अपने अंधेपन के संबंध में, अपने अंधेपन को बदलने के संबंध में निर्णय लेने होंगे प्रकाश को जानना हो तो आंखों के संबंध में कुछ करना पड़ेगा प्रकाश के संबंध में कुछ भी नहीं लेकिन यदि वो प्रकाश के संबंध में कुछ करने में लग जाए तो वो शक्ति और श्रम व्यर्थ जाएगा क्योंकि उसी शक्ति और श्रम से आंखें भी खुल सकती थी लेकिन सामान्यतया यही होगा चक्षुहीन को जब भी प्रकाश के संबंध में कोई ख्याल और कामना पैदा होगी तो वो प्रकाश के संबंध में श्रम करना शुरू कर देगा ऐसा सभी श्रम व्यर्थ है ऐसा सभी श्रम सार्थक नहीं है सार्थक होगी ये खोज कि वो आपके संबंध में कुछ करे इसलिए धर्म को मैं विचार नहीं कहता हूं कहता हूं उपचार धर्म कोई वैचारिक खोज नहीं है बल्कि आत्मचिकित्सा है बल्कि स्वयं का उपचार है धर्म कोई वैचारिक तत्व वैचारिक्ञान की बात नहीं बल्कि भीतर बंद आंखों को खोलने का मार्ग और पद्धति है इस अर्थ में धर्म स्वयं ही एक विज्ञान है उपचार है इसलिए रामकृष्ण एक छोटी कथा कहा करते थे वही मैं आपसे कहना चाहता हूं रामकृष्ण कहा करते एक गांव में एक अंधा आदमी था उसके मित्रों ने एक दिन उसे भोजन पर आमंत्रित किया उसे भोजन में कुछ चीजें पसंद आईं उसने पूछा कि यह कैसे बनी उसके मित्रों ने कहा दूध से बनी है उस संधेय ने कहा मैं जानना चाहूंगा दूध कैसा होता है ठीक था उसका पूछना उसके पूछने में तो कोई गलती ना थी लेकिन मित्र पंडित रहे होंगे वो उन्होंने समझाना भी शुरू कर दिया उन मित्रों दूध के संबंध में भी समझाना शुरू कर दिया कि दूध कैसा होता है एक मित्र ने कहा कि तुमने नदी पर उड़ता हुआ बगुला देखा होगा उसके जिससे सफेद शुभ पंख होते हैं वैसा ही दूध का रंग होता है वो अंधा बोला मुझसे मजाक ना करे मैंने तो बगुला देखा नहीं और शुभ रंग क्या है ये भी मुझे पता नहीं तो मेरी पहली समस्या तो वही खड़ी है कि दूध कैसा होता है दूसरी समस्या और खड़ी हो गई कि ये सफेद रंग क्या होता है और तीसरी और खड़ी हो गई ये बगुला क्या होता है आपके उत्तर ने मुझे और कठिनाई में डाल दिया मित्र मित्र परेशान हुए दूसरे ने समझाने की की कोशिश कि बगुला कैसा होता है। उसने अपने हाथ हाथ हाथ को उस अंधे के करीब ले गया और मेरे हाथ पर हाथ रो जैसा मेरा हाथ मोड़ा हुआ है ऐसे ही बगुले की गर्दन होती है उस अंधे आदमी ने उसके हाथ पर हाथ फेरा और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने में समझ गया कि दूध कैसा होता है मुड़े हुए हाथ की तरह ठीक ही उसने कहा ठीक ही उसका निष्कर्ष है उसने अंधे आदमी की कोई भी भूल नहीं भूल है उन आंख वालों की जिन्होंने उसे आख न रहते हुए प्रकाश और रंग और वस्तुओं के संबंध में कुछ समझाने की कोशिश की मनुष्य का मन इधर हजारों वर्षों में समझा नहीं है और उलझ गया है और दया है उन दार्शनिकों की और पंडितों की और विचारकों की जिन्होंने आत्मा परमात्मा और सत्य के संबंध में बहुत से विचार दे दिए और हमारे हाथों में उनका वही हाल हुआ है जो उस अंधे के हाथों में हुआ है। उसने समझा कि मुड़े हुए हाथ की तरह दूध होता है और हमारी भी परमात्मा और आत्मा और सत्य के समझ में जो समझ है वो इससे भिन्न नहीं यही तो वजह है कि सत्य को समझने वाले लोग आपस में लड़ते हैं एक दूसरे की हत्या भी करते हैं एक दूसरे के विरोध में भी जीवन लगाते हैं और ये सत्य को समझने वाले लोग भी संप्रदाय खड़े करते हैं और मनुष्य जाति को आपस में खंडित करते हैं और युद्ध में खींचते हैं धर्मों के नाम पर जो हुआ है वो सभी कुछ ज्ञात है निश्चित ही सत्य की ये समझ किसी अंधे आदमी की समझ होगी अन्यथा सत्य तो सौंदर्य को लाने वाला जीवन में संगीत को लाने वाला बनता सत्य तो मनुष्य जाति को परमात्मा के निकट ले जाने वाला बनता लेकिन ये तथाकथित सत्य की बातें और उनके पर बने हुए संगठन और संप्रदाय परमात्मा तो बहुत दूर पड़ोसी से भी जोड़ने में समर्थ नहीं हो सके इन्होंने पड़ोसी से भी पड़ोसी को तोड़ दिया है और जो पड़ोसी को पड़ोसी से तोड़ देता हो वो परमात्मा से जोड़ सकेगा यह असंभव है जो बात एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से भी नहीं जोड़ पाती वह एक मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकेगी इसलिए इन मंदिरों ने, ने, संप्रदायों ने मस्जिदों संप्रदायों मनुष्य को ईश्वर से दूर रखने के सारे उपाय किए हैं निकट पहुंचाने के नहीं और यही तो वजह है कि तीन चार हजार वर्षों के इतिहास के बाद हम मनुष्य को पाते हैं वो और अधार्मिक होता चला जा रहा है तीन वर्ष की धार्मिक बनाने की चेष्टा और परिणाम ये थोड़ी आश्चर्यनक मालूम होती है बात लेकिन मुझे आश्चर्यनक नहीं मालूम होती ये स्वाभाविक परिणाम है और अगर ये मंदिर और मस्जिद और ये संप्रदाय और सत्य के नाम पर चलती हुई बातें इसी भांति चलती रही तो बहुत दिन वो दूर नहीं है जबकि धर्म तुरोहित हो जाए और जीवन में उसका कहीं कोर किनारा न मिले और इस सबको नष्ट करने में अधार्मिक लोगों का हाथ नहीं है इस सब को नष्ट करने में उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने धर्म को उपचार न बना के एक विचार और एक उपदेश एक सिद्धांत और एक तत्वज्ञान बनाया एक चिकित्सा नहीं एक विज्ञान नहीं जो मनुष्य की आत्मा को परिवर्तित करे और तब फिर ये सारी बातें अंधों के हाथों में बड़ी बेभूज हो गईं और बजाय इसके की ये जीवन की कोई समस्या और प्रश्न को हल करती हर समाधान नए प्रश्नों को खड़ा करने में जन्म देने में सहयोगी होता चला गया पांच हजार वर्षो में कौन सा प्रश्न हल हुआ है आत्मा का या परमात्मा का या मोक्ष का जन्म का या पुनर्जन्म का मनुष्य के जीवन का कौन सा प्रश्न हल हुआ है पांच हजार वर्षों में समाधान तो बहुत दिए गए हैं लेकिन हल कहां हुआ है बल्कि अगर आंखें थोड़ी भी विचार होकर आप देखें तो दिखाई पड़ेगा हर समाधान और नई समस्याएं खड़ा कर गए हैं प्रश्न बढ़ते गए हैं और उत्तर कोई भी नहीं और फिर भी हमें ये दिखाई नहीं पड़ता कि ये उत्तर की खोज ही कहीं बुनियाद में गलत तो नहीं है और ये सब समाधान हमें अलग करते गए हैं और तोड़ते गए हैं मैंने सुना है एक अमेरिकन चर्च में एक संध्या एक निग्रो प्रार्थना करने को गया उसने द्वार खटखटाए पादरी ने झांक के देखा क्योंकि पादरी हमेशा झांक के देख लेते हैं कि परमात्मा से जो मिलने आया है वो परमात्मा की जाति का है या नहीं क्योंकि परमात्मा की बहुत जातियां हैं। देखा कि काली चुमरी का आदमी है और आने दिन होते तो उस पंडित ने उस पुरोहित ने उस ब्राह्मण ने धक्के दे निकलवाया होता और पश्चाताप करवाया होता लेकिन दिन थोड़े बदल गए हैं तो उसने प्रेम से उसे समझाने की कोशिश की कि व्यर्थ चर्चाने की क्या जरूरत है मन को पवित्र करो प्रार्थना करो आराधना करो और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तो चर्च माने से क्या फायदा जैसे कि जो सफेद चमड़ी के लोग वहां आते थे वे सब मन पवित्र करके आते हो लेकिन उनसे ये उसने कभी नहीं कहा था आज उस निग्रो को यह कहा वो सीधा आदमी हो इसलिए तो मंदिर की तलाश में गया था वापस लौट गया ये बात मानकर दो चार दिनों के बाद रास्ते पर उस पादरी को वो निग्रो फिर मिला उस पादरी ने पूछा तुम दिखाई नहीं पड़े दोबारा उस ने कहा मैंने आपकी बात मानकर रात जाके प्रार्थना की बड़े प्रेम से भर के प्रार्थना की रात सपने में परमात्मा प्रकट हुआ और मुझसे बोला पागल तू तो किस लिए उस चर्च में जाना चाहता है तू तो इस भूल में मत पर 10 साल से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ उस पादरी ने मुझे नहीं घुसने दिया तो तुझे क्या घुसने और इसलिए फिर मैंने सोचा कि जहाँ परमात्मा भी घुसने में असफल हो गया वहां मुझ गरीब की क्या है मैंने फिर छोड़ दिया। और परमात्मा ने अति अतिशयुक्ति से बचने के लिए दस वर्ष कह दिए होंगे सच्चाई तो यह है दस हजार वर्षो से घुसने की कोशिश जारी अब तक किसी मंदिर और मस्जिद में परमात्मा पहुंच नहीं पाए वहा सब शैतान के पहरेदार द्वारों पर खड़े और वहां शैतान ने बहुत पहले इसके पहले की परमात्मा घुस्ता कब्जा कर लिया है और नहीं तो धर्मों के नाम पर जो हुआ वो नहीं हो सकता था धर्म एक सांप्रदायिक मताग्रह बन गया और अंधों के हाथ में तो सारी बात उपद्रव की होनी स्वाभाविक थी इसलिए मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं इस चर्चा के प्रारंभ में ही धर्म मेरे लिए एक चिकित्सा है आंखों की धर्म का कोई संबंध सिद्धांतों से नहीं धर्म का कोई संबंध प्रकाश के संबंध में लिखे गए शास्त्रों से नहीं धर्म का कोई संबंध प्रकाश के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांतों से शब्दों से थीरीस से नहीं है धर्म का संबंध है प्रत्येक व्यक्ति की आंखें जो करीब करीब बंद बंधे वे कैसे खुल जाएं। सत्य को समझा नहीं जा सकता सत्य को देखा जा सकता है फिर से दोहराता हूं सत्य को समझा नहीं जा सकता है सत्य को देखा जा सकता है सत्य को वैचारिक रूप से नहीं नहीं सत्य की कोई धारणा वैचारिक रूप से नहीं बनाई जा सकती लेकिन सत्य को अनुभव किया जा सकता है सत्य के संबंध में विचार की कोई गति नहीं लेकिन आँख की गति है इसलिए पहली बात धर्म एक चिकित्सा है, एक उपचार है ये उपचार कैसे हो इस उपचार की विधि के बाबत थोड़ी बात करू उससे पहले प्राथमिक रूप से ही यह जानना जरूरी था इसलिए मैंने कहा अधिक लोग जो भी सत्य की खोज में अनुप्रेरित होते हैं और ऐसा कौन मनुष्य है जिसमें जीवन हो जिसके प्राणों में स्पंदन हो और जिसके हृदय में कभी ना कभी जीवन के सत्य को जानने की आकांक्षा पैदा ना हो जाती हो ऐसा कौन सा मनुष्य है जो जीवन के अर्थ और अभिप्राय को जानने को अनुप्रेरित ना हो जाता हो ऐसा कौन सा मनुष्य जो ये ना जान लेना चाहता हो कि वो क्यों है और किस लिए है और इस सारी जीवन यात्रा का कोई अर्थ है या सब अर्थहीनता है निश्चित ही हर एक मन में ये प्यास किसी न किसी दिन पैदा होती है लेकिन ये प्यास पैदा होते से भटक जाती है भटक जाती है इसलिए कि वो सत्य के संबंध में विचार करने लगता है सत्य के संबंध में सब विचार अंधे की टटोलने से ज्यादा उनकी कोई स्थिति नहीं है और उस टटोलने में अगर कुछ बातें बहुत सम्यक बहुत संगत बहुत कोहरेन्ट भी मालूम पड़े तो भी वो संगति केवल विचार की है कल्पना की है सबसे से उसका कोई वास्ता नहीं एक स्कूल में ऐसा हुआ एक इंस्पेक्टर एक स्कूल में परीक्षा विद्यार्थियों की परीक्षा लेने आया, उसके पहले ही खबर आ गई कि वो इंस्पेक्टर पागल है ऐसे तो हर आदमी पागल है वो कुछ ज्यादा रहा होगा इसलिए खबर भी उसके आगे आगे पहुंच गई और भी कई स्कूलों में उसने परीक्षा ली थी उसके प्रश्न ऐसे होते थे कि बच्चे उत्तर भी ना दे पाते थे बच्चे क्या शिक्षक भी उत्तर नहीं दे सकते थे और तब वो स्कूलों की रिपोर्ट खराब कराता था अभी नया नया पागल हुआ था इसलिए उसके दफ्तर को अभी तो देर की फाइल चलेंगी उसका पागलपन सिद्ध होगा तब वो होगा तब तक तो वो परीक्षा लेगा ही तो परीक्षा लेने सुन ना आया। उसने आके शिक्षक घबराए हुए थे प्रधान अध्यापक घबराया हुआ था बच्चे घबराए हुए थे उसके प्रश्नों में कोई अर्थ ही नहीं होता था उत्तर देने का सवाल ही नहीं उसने आते से ही बच्चों से पूछा के एक प्रश्न में जो सब जगह पूछता हूँ अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया वही मैं तुमसे भी पूछता हूँ अगर तुम उसका उत्तर दे दिए तो फिर मुझे और कुछ भी नहीं पूछना है। क्योंकि उससे बात साफ हो जाएगी कोई हंडी के एक ही चावल को देख लेता है और बात साफ हो जाती है उसने प्रश्न पूछा की दिल्ली से एक हवाई जहाज प्रति घंटा दो मील की रफ्तार से कलकत्ते की तरफ चला तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी उम्र कितनी बच्चे बहुत ही हैरान हुए होंगे कोई भी हैरान होता न तो ये कोई प्रश्न था और न इसमें कोई संगति थी शिक्षक घबराए प्रधान अध्यापक तो खड़े थे वो भी घबराए जिंदगी ने बड़े बेबूज प्रश्न खड़े किए थे लेकिन ये तो जिंदगी से भी ज्यादा बेबूज आदमी था इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बच्चे ने हाथ हिलाया तब तो अध्यापक और प्रधान अध्यापक और भी घबराए कि बात यहीं तक रहती तो ठीक थी कोई उत्तर देने वाला भी मौजूद था वो इंस्पेक्टर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि खड़े हो जाओ तुम पहले बच्चे हो जिसने की हिम्मत की है उत्तर देने की लोग तो चुप ही रह जाते हैं उत्तर देते वक्त लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा कि मेरे अलावा कोई भी उत्तर दे भी नहीं सकता आप पूरे मुल्क में घूम लेते तो भी उत्तर नहीं दे सकता था क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है मुझे ही केवल इसका उत्तर पता हो सकता है उसने पूछा क्या है पहले उत्तर दो उसने कहा आपकी उम्र चवालीस वर्ष वो तो एकदम हैरान हो गया उसकी उम्र चवालीस वर्ष थी उसने कहा मैं हैरान हूँ लेकिन तुमने किस विधि से ये उत्तर निकाला उस लड़के ने कहा विधि बिल्कुल सरल है मेरा बड़ा भाई है वो आधा पागल है उसकी उम्र 22 ये भी बिल्कुल आसान है इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है लेकिन ये उत्तर कोई और आपको नहीं दे सकता था ये तो मेरे घर में घटना घटी है इसलिए मुझे पता है मात्र विचार के तल पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इससे भी ज्यादा बेहुदे और असंगत है कितने स्वर्ग है सात हैं कि चौदह हैं कि पंद्रह कितने नरक हैं इसका विचार चलता है ऐसे पागल हुए हैं जिन्होंने स्वर्ग और नरक के नक्शे बना के टांग दिए कि ये नक्शा है भगवान का मकान किस स्थान से कितनी दूरी पर है इसका भी हिसाब लगा के बता दिया मध्यकाल में यूरोप में यह विवाद चलता था और उस विवाद में तथाकथित बड़े बड़े साधु और महात्मा और खुद पोप भी सम्मिलित हो गया था विवाद ये था एक स्त्री सुन पर कितने फरिश्ते नाच कर सकते ये कोई कम पागल रहे होंगे बाईस साल और 24 साल वाले मामले से लेकिन इस पर विचार चलते हैं और इन विचारों के ऊा में सारे जीवन की साधना भटक गई है पे विवाद है न केवल विचार है न केवल विवाद है इनमें अगर आप किसी बात को गलत कह दे तो जान की जोखम पागल अद्भुत थे, उन्होंने इन पर विचार भी तय किए हैं और अगर कोई शक करे कि नहीं चवालीस साल उम्र नहीं है तो वो छुरा भी बता सकते हैं कि यही उम्र है क्योंकि हमारे ग्रंथ में यही लिखा हुआ है और हमारा शास्त्र यही कहता है और हमारे शास्त्र को कोई गलत नहीं कर सकता चाहे हम जिंदा रहे या दूसरे को मार डाले लेकिन शास्त्र हमारा तय अत्यधिक काल्पनिक अंधेरी और जिनसे जीवन का कोई संबंध नहीं उन दिशाओं में धर्म भ्रष्ट हुआ है धर्म जब पतित होता है तो उसके पतन का मार्ग होता है काल्पनिक ऊहा पोह काल्पनिक विचार अंधे आदमी को निश्चित ही प्रकाश के बाबत बड़ी बड़ी सूझें आती होंगी बड़े बड़े ख्याल सूझते होंगे और अपने मन में अगर कोई अंधा कोई कल्पना करने लगे प्रकाश की तो क्या कल्पना करेगा आपको शायद ये भी पता ना हो कि अंधे आदमी को अंधकार का भी कोई पता नहीं होता है अंधकार के पते के लिए भी आंखें चाहिए शायद आपको ख्याल हो कि अंधा आदमी अंधेरे में जीता होगा तो आप गलती में है अंधेरे का अनुभव भी आंख का अनुभव है अंधेरे को जानने के लिए भी आंख चाहिए आप आंख बंद करते हैं तो अंधेरा अनुभव होता है इसलिए यह मत सोचना कि अंधे आदमी को भी अंधेरा अनुभव होता है बंद आंख भी आंख है और उसने चूंकि प्रकाश जाना है इसलिए वो प्रकाश के अभाव को भी जान पाती है लेकिन अंधा आदमी तो प्रकाश को नहीं जानता है इसलिए प्रकाश के अभाव को उसकी एप्सेंस को भी नहीं जान सकता है तो अंधे को तो हम अंधकार भी नहीं समझा सकते प्रकाश तो बहुत दूर की बात है अगर हम अंधकार भी समझा सकते तो ये भी कह सकते थे कि अंधकार से कुछ विरोधी है वो प्रकाश है वो भी हम नहीं समझा सकते उसे आंख का ही कोई अनुभव नहीं है तो समझाना सब व्यर्थ है और धर्म बन गया शिक्षा और उपदेश समझाना पहली बात है विचार की दिशा में सत्य को पाने का कोई उपाय नहीं उपाय है आंख की दिशा में आख खोलने की दिशा में सत्य को पाने का उपाय है। और क्योंकि हम सत्य के संबंध में कुछ सिद्धांत तय करते हैं वे ही सिद्धांत हमारी आंख पे जकड़ हो जाते हैं, उनकी वजह से फिर आंख खोलने की जरूरत भी नहीं रह जाती क्योंकि हम उनसे तृप्त हो जाते हैं और जो मनुष्य कोरे शब्दों से तृप्त हो जाता है गीता से बाइबल से कुरान से बुद्ध से महावीर से कृष्ण से जो केवल शब्दों से तृप्त हो जाता है उन्होंने जाना होगा लेकिन किसी का जानना किसी दूसरे के लिए जानना नहीं बन सकता दूसरे के लिए दूसरे का ज्ञान मात्र शब्द रह जाता है उस थोथे और मुर्दा शब्द को जो पकड़ के तृप्त हो जाता है उस आदमी ने अपने जीवन का अपने हाथ से समाप्ति कर दी उसके जीवन में कोई प्रकाश की किरण कभी नहीं उठ सकेगी वो प्रकाश के संबंध में कहे गए शब्दों से ही तय हो गया तो फिर आंख खुलने का कोई सवाल नहीं रह गया जो सब भांति के शब्दों से असंतुष्ट है, जो सब भांति के शास्त्रों से अतृप्त है, जो सब भांति की शिक्षाओं की व्यर्थता को अनुभव कर रहा है केवल वही आने को उत्सुक हो सकता है और उस श्रम के लिए तत्पर हो सकता है जो आंखें खोलने में लगेगा इसलिए मैंने कहा कि पहले तो विचार से और विचार की अंधी गली से मुक्त होना जरूरी है और उपचार की दिशा में तभी हमारे कदम आगे बढ़ सकते हैं उपचार के कुछ तीन सूत्रों पर आपसे मैं बात करूंगा उपचार का पहला सूत्र तो यह है जानने के पहले कुछ भी जानने के पहले प्रेम या सत्य या सौंदर्य एक अत्यंत शांत और सरल चित्त चाहिए कुछ भी जानने के पहले अत्यंत शांत और सरल चित्त चाहिए चित्त हमारा बहुत अशांत है जैसे झील पर बहुत लहरें हो और चांद का कोई प्रतिबिंब ना बने और झील शांत हो और चांद पूरा का पूरा प्रतिफलित होने लगे ठीक वैसा ही जीवन तो निरंतर बाहर मौजूद है हम भीतर इतने आसान थे कि कोई प्रतिफलन जीवन का नहीं बन पाता जीवन बिल्कुल विकृत हो जाता है लहर लहर में टूट जाता और कट जाता और हम भीतर इतने कोलाहल से भरे हैं इतने शो से कि परमात्मा कितना ही द्वार पर चिल्ला रहा हो उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ सकती हम भीतर इतने अकुपाई इतने व्यस्त कि जीवन को जानने की फुर्स कहां है रंध्र कहां है छिद्र कहा है द्वार है हम जीवन को जान सकें? हम हमने भीतर इतने भरे हुए इतने ठोस अशांति से कि वहां कोई चीज प्रवेश भी कैसे करेगी शायद सब कुछ द्वार पर खड़ा है लेकिन हम अपने भीतर प्रवेश देने की स्थिति और पात्रता में नहीं है। पहली बात है अशांत चित्त आंखों को बंद किए है शांत चित्त की पलकें अचानक खुल जाती है उन्हें खोलना नहीं पड़ता अशांत क्यों है कौन सी बात है जो हमें भीतर द्वंद्व से भरे हुए हैं कौन सी बात है जो हमारे भीतर सब कोलाहल हो गया है शोरगुल हो गया है भीतर कोई शांति का कोई क्षण कभी कल्पना में भी दिखाई नहीं पड़ता क्या हुआ है भीतर पक्षी भी ज्यादा शांत आसान भी ज्यादा शांत थे चांद भी ज्यादा शांत थे मनुष्य को कौन सा रोग हो गया है? इस पूरे विश्व में मनुष्य के सिवाय और अशांति कहा है? अगर जमीन से मनुष्य हट जाए और मनुष्य पूरी कोशिश कर रहा है कि हट जाए हटाने की पूरी चेष्टा कर रहा है तो जमीन पर असांति कहा है? मनुष्य की आंखों के अतिरिक्त और किसी पशु और पक्षी की आंखों में भी अशांति दिखाई पड़ती अशांति बेचैनी तनाव पक्षी भी शायद हमसे ज्यादा गीत गाने की स्थिति में है और हम तो गीत भी गाते हैं तो झूठे होते हैं निश्चय से किसी ने पूछा कि तुम निरंतर हंसते रहते हो बात क्या है नीच ने कहा इसलिए हंसने में उलझाया रखता हूं नहीं तो रोना शुरू हो जाए निशन का इसलिए हंसता रहता हूं कि कहीं रोने ना लगूं, तो हम गीत भी इसलिए गाते रहते हैं कि कहीं रोना प्रकट ना हो जाए और हम फूल इसलिए चिपकाए रखते हैं कि भीतर के कांटे न दिखाई पड़ जाए और हम ऊपर से हंसते रहते हैं भीतर जो है उसे छिपाने को और ढांसने को मनुष्य मालूम किसी दुविधा में है मनुष्य मालूम कैसी कॉन्फ्लिक्ट में है कैसे द्वंद में है इस द्वंद ने सब अशांत कर दिया है और इस अशांति से बचने को वो पूछता है हम ईश्वर को कैसे पाएं हम आत्मा को कैसे पाएं हम मोक्ष में कैसे जाएं नहीं मोक्ष और आत्मा और ईश्वर के संबंध में सोचना व्यर्थ है सार्थक होगी ये बात ये जान लेना कि मैं अशांत क्यों हूं और उस अशांति के कारण से मुक्त हो जाए अशांति का पहला कारण तो ये है कि हर मनुष्य जैसा है और जो है उससे त्रप्त होने के लिए राजी नहीं कुछ और होना चाहता है आ बा, होना चाहता है, बा सा होना चाहता है। होना चाहता है, है, है हर मनुष्य कुछ और और होना वो जो है और जैसा है उस रांची ने और जबकि जीवन के बुनियादी सत्यों में से एक सत्य यह है कि जो मनुष्य जो है वही हो सकता है कुछ और नहीं कुछ और होने की शब्द और मूलतापूर्ण है कुछ और होने की शब दौड़ नास है कुछ और होने की सब दौड़ में चित्त तनता है और खींचता है और अशांत होता चला जाता है और विफल होता चला जाता है और एक फ्रस्ट्रेशन और एक चिंता और एक पीड़ा के कुछ भी नहीं छूट जाता जो मनुष्य जो है वही हो सकता है लेकिन किसने भी सिखा दिया कि तुम कुछ और हो जाओ हजारों साल की शिक्षाएं काम कर रहे हैं दूसरे भ्रांत निरंतर समझाया जा रहा है महावीर जैसे हो जाओ बुद्ध जैसे हो जाओ कृष्ण जैसे हो जाओ क्राइस्ट जैसे हो जाओ लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं कि तुम अपने जैसे हो जाओ तुम किसी और जैसे हो जाओ जैसे कि तुम्हारे होने का कोई प्रयोजन नहीं बस तुम, तुम, तुम किसी और की अनुकृति किसी की कार्बन काफी होने को पैदा हुए जैसे कि तुम्हारे होने का कोई अर्थ नहीं तुम किसी और का अभिनय करने को पैदा हुए राम हो जाओ कृष्ण हो जाओ क्राइस्ट हो जाओ लेकिन क्यों क्या प्रत्येक मनुष्य का स्वयं होने का अधिकार नहीं निश्चित ही प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा जन्म देता है उसे अधिकार है कि वो स्वयं जैसा हो किसी और जैसे होने की दौड़ गलत है ये जो बिकमिन ये जो किसी और जैसे किसी आदर्श के अनुकूल होने की चेष्टा शुरू होती है मनुष्य अशांत होता जाता है इसलिए आप हैरान होंगे जितना व्यक्ति सभ्य होता है उतना अशांत होता चला जाता है क्योंकि उतने ही आदर्श उसको प्रेरित करने लगते हैं। असभ्य लोग भी सभ्य लोगों से ज्यादा शांत हैं और शांत थे असभ्य और आदिवासी भी ज्यादा शांत थे लेकिन सभ्य आदमी अशांत होता जाता है जितनी सभ्यता बढ़ती, बढ़ती है उतनी विक्षितता बढ़ती है अमरीका ने अंक छू लिया है सबसे ज्यादा पागल पैदा करने का अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क है है है तो बात बिल्कुल जो मुल्क सबसे ज़्यादा पागल पैदा करता है वो सबसे बड़ा सब्ध मुल्क है और जिस दिन कोई मुल्क पूरा पागल हो जाए वो संस्कृति की चरम अवस्था होगी उसके ऊपर फिर कोई उसे छू नहीं सकता इसके भय है क्योंकि मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि हर तीन आदमी में एक आदमी थोड़ा गड़बड़ है इधर भी इतने लोग हैं इनमें से एक त्याई के दिमाग ढीले होंगे और जो आप हंस रहे हैं तो थोड़ा सोच के हंसना है क्योंकि आप बगल वाले तो हंस रहे होंगे और हो सकता है कि नंबर आप पर ही गिरे ये जो बढ़ती ही विक्षिप्तता है ये सभ्यता की छाया है सभ्यता ने आदर्श किसी और जिसे होने की दौड़ पैदा की है जबकि प्रत्येक मनुष्य अनूठा और अद्वितीय, अद्भुत और यूनिक है उस कोई दूसरा मनुष्य हुआ है और न होगा प्रकृति पुनरुक्त नहीं करती प्रकृति की सृजनशीलता इतनी अद्भुत है परमात्मा की क्रिएटिविटी कुछ ऐसी अद्भुत है कि वो दोहराता नहीं दोहराते तो केवल वो हैं जो मीडियोकर होते हैं जिनका दिमाग बहुत छोटा और साधारण होता है परमात्मा की सृजनशीलता अद्भुत है वहां कोई चीज दोहरती नहीं वहां प्रतिक्षण सब नया होता चला जाता है जो सूरज कल उगा था, वो अब कभी नहीं उगेगा और जिन बादलों ने कल संध्या आपके घर पर छाया आती थी वो अब कभी नहीं करेंगे जो फूल पिछले वर्ष आए थे वो अब आने को नहीं है प्रतिक्षण सब नया होता चला जाता है एक एक मनुष्य भी वापिस नहीं लौटता मनुष्य तो दूर है एक फूल की पत्ती भी दोबारा नहीं दौड़ती एक एक व्यक्ति अनूठी कृति है अगर ये रह जाएंगे कि मैं किसी जैसा हो जाऊं। और जैसे ही ये ख्याल चला जाए कि मैं किसी जैसा हो जाऊं वैसे ही एक रिलैक्स्ड माइंड एक अत्यंत शांत मन की भूमिका खड़ी हो जाती और इस दौड़ के फिर और रूप है पर इसी दौड़ के रूप है दूसरे जैसा मकान बनाने की कोशिश चल रही है दूसरे जैसे कपड़ों की कोशिश चल रही है दूसरे जैसे पद पाने की कोशिश चल रही है उन सब के बुनियाद में दौड़ वही है बुनियाद में दौड़ यह है कि मैं अपने होने से सहमत नहीं हूं और मैं अपने होने को स्वीकार नहीं कर हूं मैं किसी और के होने से सहमत हूँ किसी और के होने को स्वीकार कर रहा हूँ और बड़े मजे की बात है कि अगर मैं उस आदमी के पास जाकर थोड़ा भी निरीक्षण करूं तो वो भी इसी पागलपन से पीड़ित वो किसी और के होने को स्वीकार कर रहा है वो किसी और जैसे होने को स्वीकार कर रहा है विक्षिप्त आदमी का पहला लक्षण है कि वो दूसरे जैसा होने की कोशिश में पड़ जाता है पागल आदमी का पहला लक्षण इंसेन माइंड का पहला लक्षण एक बहुत पुरानी घटना है एक युवक अपने गुरुकुल से वापस लौटता था उसकी दीक्षा उसका समारोह भी भी हो हो गया, उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई, और और वो था बहुत और बहुत दरिद्र गरीब, अपने गुरु को भेंट कुछ भी नहीं कर सकता था दूसरे राजपुत्र थे धनित पुत्र थे उन सब ने बहुत बहुत भेटे गुरु को भेंट दी वो युवक सिर्फ आंसू गिराने को उसके पास थे उसने गुरु के पैर छुए और रोता रहा और कहा कि मुझे एक वचन दे कि जब कभी मेरे पास कुछ हो और मैं भेंट करने आऊं तो आप इंकार न करेंगे आज तो मेरे पास सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं उसके गुरु ने कहा कि तुमने जो दिया वो किसी ने भी नहीं दिया तुम चिंता कुछ और देने की मत करो प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो युवक वचन लेकर गया कि कभी लाएगा तो गुरु अस्वीकार नहीं करेगा राजधानी पहुंचा अपने देश की और अपने एक मित्र के परिवार में मेहमान हुआ रात उसने अपना दुख कहा कि मैं गुरु को बिना कुछ दिए आया मेरे मन में बड़ी पीड़ा है वर्षों उनके पास था उनका ही भोजन किया उनके ही वस्त्र पहने उनसे ही शिक्षा पाई और अंतिम क्षण में भी मैं उनको कुछ देके नहीं आया उस परिवार के लोगों ने कहा चिंता मत करो सुबह थोड़े जल्दी उठ जाना और राजा के द्वार से जाना यहाँ के राजा ने घोषणा कर रखी है कि कोई भी पहला भिक्षुक पहला याचक जो भी मांग लेगा राजा उसे दे देता है तुम चाहते क्या हो उसने कहा बस पांच मुद्राएं मुझे मिल जाएं तो पर्याप्त में गुरु को चढ़ा तो पांच स्वर्ण मुद्राएं भी उस दरिद्र बालक को बहुत बड़ी थी उसने कभी पांच स्वर्ण मुद्राएं भी इकट्ठी नहीं देखी थी और देखी भी थी तो दूसरों के हाथों में देखी थी अपने हाथ से कभी उपलब्ध नहीं हुआ था उसकी कल्पना ज्यादा ज्यादा जितनी दौड़ सकती थी वो पांच स्वर्ण मुद्रा की थी मित्र ने कहा कि घबराओ मत सुबह जल्दी चले जाना और बहुत जल्दी भी नहीं है क्योंकि याचक मुश्किल से कभी कोई जाता है देश इतना समृद्ध लोग इतने खुश लोग इतने प्रसन्न है कि कौन मांगता है लोग देना पसंद करते है मांगना कोई भी पसंद नहीं करता फिर भी वो जल्दी उठा और पहुंच गया राजा अपने बगीचे में घूमने निकला था वो युवक पहुंच गया और उसने कहा कि मैं पहला याचक हूं राजा ने कहा कि आज के लिए नहीं तुम सदा के पहले याचक हो क्योंकि अब तक कोई आया ही नहीं और मैं निरंतर प्रतीक्षा करता हूं कि कोई आए तुम आए तो मैं खुश हूं बोलो क्या मांगते हो तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा वो युवक पांच मुद्राएं सोचकर आया लेकिन उसने सोचा कि पांच मांगू तो ना समझ क्यों ना पचास मांग क्यों ना पांच सौ मांग जब राजा कहता है जो मांगोगे वही दे दूंगा तो गलती क्यों करूं जीवन में मामले को हल ही कर लू ये दौड़ खत्म हो जाए पांच लाख क्यों ना मांग लू उसके मन में चिंता और गणित का विस्तार होने लगा राजा ने कहा तो कि तुम सोचो जल्दी कुछ है नहीं मैं तब तक बगिया का एक चक्कर लगाऊ युवक सोचता रहा संख्याएं बढ़ती गईं और आज उसे पहली दफ़ा पछतावा हुआ कि तो उसने और बड़ी संख्याएं क्यों न सीखी आखिर जाके संख्याएं होती राजा तक तक तक दूसरा चक्कर लगा के आ गया था वो भी अपनी संख्या की अंतिम सीमा पर पहुंच गया था दुखी और पीड़ित खड़ा था क्योंकि संख्या अटक गई थी और उसे मालूम नहीं था और आगे क्या हो सकता है राजा ने कहा मालूम होता है तो मोलझ गए फिर भी तुम सोच लो मैं एक चक्कर और लगाऊं, तभी उसे युवक को ख्याल आया कि मैं सभी क्यों न मांगू जो भी राजा के पास हो संख्या की बकवास छोड़ू कहूं कि जो भी तुम्हारे पास है सब दे दो अशेष पीछे कुछ बचना रह जाए और जिससे दो कपड़े कर मैं आया वैसे दो कपड़े पहन के तुम भी द्वार के बाहर निकल जाओ उसने राजा से कहा सोचा था राजा गबड़ा जाएगा लेकिन राजा हुआ प्रसन्न उसने आकाश की तरफ हाथ जोड़े और कहा जिसकी मैं प्रतीक्षा करता था थक गया था और ऊब गया था प्रतीक्षा करते करते आज वो व्यक्ति आ गया जो मेरे भार को ले लेगा और मुझे मुक्त कर देगा वो युवक को तो घबरा गया परमात्मा को ये धन्यवाद सुनकर उसने राजा से कहा कि बड़ी कृपा होगी मैं अभी अनुभवी नहीं हूँ आप एक चक्कर और लगाए मैं एक बार और सोच लू राजा ने कहा जो ज्यादा सोचता है वो उलझन में पड़ जाता है अब तुम तुम सोचो मत, अब तुम स्वीकार कर लो और मुझे जाने दो, क्योंकि मुश्किल से तुम आए हो, और कहीं ज्यादा सोच विचार में पड़े और भाग निकले तो बहुत मुश्किल हो जाए राजा ने कहा अब नहीं चक्कर लगाने को मैं राजी हूं अब तुम स्वीकार करो और भीतर जाओ और मैं बाहर जाता हूं और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे ऊपर कि जिस तरह आज तुम तो मांगते आए हो किसी दिन इतनी ही और इससे बड़ी खुशी से दे भी सको लेकिन वो युवक बोला कि मैं राजी नहीं हूं आप एक चक्कर और लगाए राजा चक्कर लगाने गया और जो होना था वही हुआ लौट के युवक वहां पाया नहीं गया वो भाग गया था एक बात उसे दिखाई पड़ी कि जिसकी मैं आकांक्षा कर रहा हूं कोई उसे ही बोझ समझ छोड़ने को तैयार इसको मैं दृष्टि कहता हूं इसको मैं देखना कहता हूं तो जीवन को देखें जिसके जैसे आप होना चाहते हैं क्या वो कुछ और होने की दौड़ में नहीं निश्चित ही आप पाएंगे कि सभी लोग कुछ और होने की दौड़ में हैं। तब एक सत्य स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कुछ होने की दौड़ ही पीड़ा का मूल कारण है दुख का बेचैनी का अशांति का और इसके साथ एक दूसरी घटना घटती है जब मैं दूसरे जैसे होने की दौड़ में पड़ जाता हूं तो जो मैं हो सकता था वो नहीं हो पाता जो मेरे भीतर निसर्ग ने दिया था वो खिल नहीं पाता जो मेरे प्राण बीज की तरह ले जाए थे वो अंकुरित नहीं हो पाता क्योंकि मेरी सारी शक्ति कुछ और होने में लग जाती है जो मैं कभी तो हो नहीं सकता और मेरे प्राण अविकसित पड़े रह जाते हैं और मेरी आत्मा अंधेरे में पड़ी रह जाती है शांत होने के लिए पहला सूत्र है स्वयं जैसे हैं उसकी परिपूर्ण स्वीकृति उसकी टोटल एक्सेप्टेबिलिटी परिपूर्ण स्वीकृत की मैं जैसा हूं किसी दूसरे से तुलना का कोई कारण नहीं क्योंकि हर व्यक्ति है, है कोई किसी दूसरे से तुलना करना एकदम मूर्खतापूर्ण है अपने बच्चों को कहना जहर और कुछ नहीं हो सकता तो बच्चे के को अपमान किया गया तो यह कहना है कि तुम क्राइस्ट से हो जाओ उसका अपमान किया गया किसी से किसी को तुलना करने का भी कोई कारण नहीं है प्रत्येक व्यक्ति अनूठा और अलग है प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति है इंडिविजुअल है किसी से कोई कंपैरिजन की बात नहीं ये जो कंपेयर करने वाला दिमाग है ये अशांत होता चला जाता तुलना ना करें किसी और से का कोई कारण नहीं अपने होने की स्वीकृति दें जैसे ही आप अपने को स्वीकार करेंगे वैसे ही पाएंगे उसकी छाया में एक गहरी शांति व्यक्तित्व में शुरू हो गई स्वयं की सहज स्वीकृति से शांति उत्पन्न होती है। शांति लाई नहीं जा सकती खींचकर वो स्वयं के परिपूर्ण स्वीकार की छाया है इसलिए जो लोग शांत होना चाहते हैं वो और अशांत होते जाते तथा कथित धार्मिक लोगों को देखें वो माला बैठे हैं शांत होने की कोशिश में और पाएंगे और अशांत हुए जा रहे हैं वो उपवास कर रहे हैं शांत होने की कोशिश में पाएंगे और अशांत हुए जा रहे हैं तथाकथित साध सन्यासी को देखें, वो पागल की तरह शांत होने की कोशिश में लगा है बिना इस बात को जाने कि जहां भी कोशिश है जहां भी पर्ट है वहां अशांति शुरू हो जाएगी वहां चित्त अशांत हो जाएगा हो क्योंकि सब कोशिश कुछ और होने की कोशिश है शांति आती है उस व्यक्तित्व के केंद्र पर जो अपने होने को परिपूर्णतः स्वीकार कर लेता है। स्वीकार कर अपने होने को जैसे भी है छोटे से पौधे सही बहुत बड़े चीड़ के दरख्त ना सही बलूद का आसमान को छूता हुआ दरख्त ना सही एक छोटा सा घास का पौधा लेकिन क्या मुकाबला है क्या संबंध है क्या तुलना है किसने कहा कि घास का छोटा सा पौधा छोटा है बलूद के दरख्त से किस पागल ने यह कहा बलूद का दरख्त बलूत का दरख्त है घास का अंकुर घास का अंकुर है दोनों का क्या मुकाबला क्या संबंध क्या तुलना दोनों अपनी तरह बेजोड़ और अनूठे हैं से एक पहाड़ पर गया। उसके मित्रों से गयाते थे कि हम कैसे शांत हो जाएं? उसने कहा किसी दिन कोई मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा वो एक पहाड़ पर गया वहां एक झाड़ के नीचे ठहरा एक बड़ा दर था उसकी दूर दूर तक कथाएं फैल गई थी उसमें दूर दूर तक नए नए पौधे पैदा हो गए थे वो बड़ की जाति का कोई दरख्त होगा उसके नीचे 500 सौ ठहर सकती थीं इतनी बड़ी उसकी छाया थी, लेकिन चारों तरफ दर काटे जा रहे थे लाउसो ने अपने मित्रों को कहा कि तुम जाओ और लकड़हारों से पूछो कि इस दरख्त को तुमने क्यों छोड़ दिया इस दरख्त को क्यों नहीं काटा और सब दरख्त तो काटे जा रहे वे लकड़हारों से उसके मित्र पूछने गए उन लकड़हारों ने कहा दरख्त बिल्कुल बेकार न तो जानवर उसके पत्ते खाते न उसकी लकड़ी जलती है उसमें धुआं होता न उसकी लकड़ी सीधी है कि मकान में काम आ जाए न उसकी कोई मेज कुर्सी बन सकती है वो दर बिल्कुल ही यूजलेस बिल्कुल ही बेकार है वो किसी काम का ही नहीं है वे लौटे और उन्होंने कहा दर बिल्कुल बेकार है लाह ने कहा तुम भी इस भांति हो जाओ तुम काम के होने की बहुत फिक्र छोड़ दो और तब तुम पाओगे कि तुम बढ़ने लगे और फैलने लगे और तब तुम पाओगे कोई तुम्हें काटने नहीं आता और कोई तुम्हें मारने नहीं आता और तब तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी छिपा था वो प्रकट होने लगा और तुम्हारे नीचे न मालूम कितने लोगों को छाया मिले जो व्यक्ति किसी और जैसे होने की कोशिश में पड़ता है वो कॉम्पिटिशन में प्रतिस्पर्धा में पड़ जाता है और जो प्रतिस्पर्धा में पड़ जाता है वो प्रतिस्पर्धा को आमंत्रित करने लगता है और जहां है और संघर्ष है और दौड़ है और कंपटीशन है वहां असान स्वाभाविक है लेकिन जो व्यक्ति अपने जैसे होने से प्रप्त हो जाता है उसकी सारी प्रतिस्पर्धा मन के तल पर व्यक्तित्व के तल पर उसकी सारी प्रतिस्पर्धा विलीन हो जाती है वो किसी को पीछे नहीं करना चाहता और किसी के आगे नहीं होना चाहता वो जहां है और जैसा है अपने भीतर उसकी परिपूर्ण स्वीकृति उसके भीतर छिपे हुए रहस्यों को फैलाने लगती है उसके भीतर कुछ होने लगता है, जो अनूठा है जो बिल्कुल इफर्ट लेस है जिसके लिए कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता किंतु वो घटित होता है जीवन में जो भी सत्य है और सुंदर है वो घटित होता है उसे खींच खींच के लाना नहीं होता शांति में उसका जन्म होता है साइलेंस में वो पैदा होता है तो एक बार चित्त में जो जो अशांति की दौड़ है उसके प्रति जाग जाए और देखें उसका अर्थ कितना है और जो लोग दौड़ के कहीं पहुंच गए हैं वो कहां पहुंच गए हैं उन्होंने क्या पा लिया है चांत से एक मरघट से एक बार निकला एक खोपड़ी पड़ी थी वो उसके पैर लग गई मरघट खोपड़ियों से भरे पूरी जमीन खोपड़ियों से भरी ऐसी कोई जमीन का हिस्सा नहीं जहां दस पचास लोग दफन दफन्ना किए गए वो तो कितने लोग रह चुके जहां भी बैठे हैं कब्र पर बैठे हैं जहां भी बैठे वहीं मरघट रहा है कभी ना कभी उसका पैर खोपड़ी से लग गया आपका भी पैर लगता तो आप निकल जाते कि कहा ये मुर्गे की खोपड़ी बीच में आ गई लेकिन चांद सबसे बड़े समझ आदमी रहा होगा उसने खोपड़ी उठाई और कहा मित्र क्षमा करो ये तो संयोग की बात है कि तुम मर गए अगर आज तुम जिंदा होते और हो, मेरा पैर तुम्हारे सिर से लग जाता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हमारा सिर मुश्किल में पड़ जाता और फिर ये कोई छोटे मोटो का मरघट नहीं था ये बड़े लोगों का मरघट था मरघट भी अलग अलग होते छोटे आदमियों के अलग बड़े आदमियों के अलग जिंदगी में तो छोटे बड़े अलग है ही आदमी बड़ा अजीब है उसने मरने के बाद भी जहा कोई फासला नहीं करती मिट्टी मिला लेने में अपने में भी उसने बड़ों के मरघट अलग छोटो के मरघट अलग है तो बड़ों का था। उसने का और भी कोई छोटे मोटे आदमी होते तो भी एक बात थी जरूर कोई बड़े आदमी रहे होंगे अब मैं तुमसे कैसे क्षमा मांगू कैसे तुम्हें आदर दू तो उस खोपड़ी को उठा के वो ले गया और अपने कमरे में रखता था लोगों ने कहा कि इसे किस लिए रखे जो भी आता है वो पूछता है इसके साथ एक भूल हो गई उसकी क्षमा मांगने को और एक स्मरण रखने को कि आज नहीं कल ये सिर भी किसी मरघट में पड़ा रहेगा लोगों के आते जाते पैर लगेंगे तो जब इसमें पैर लगने ही हैं और ये मिट्टी हो ही जाना है तो व्यर्थ से ऊंचा रखने का पागल व्यर्थ इसे संभाले रखने का इसकी प्रतिष्ठा इसकी इज्जत इसका होना होनाती है ये खोपड़ी मुझे ये बताती है कि ना है। आज नहीं, कल कोई पैर मारेगा और कोई क्षमा भी नहीं मांगे तो जो होना है और कल भी ये मिट्टी थी और फिर कल मिट्टी हो जाएगी तो बीच में ये पागलपन मुझे पकड़ ले ये होने का कुछ सम्बडी होने का कोई दौर मुझे पकड़ ले कुछ होने की तो चित्त अशांत होता चला जाएगा जो आदमी ना कुछ होने को राजी है नो बडी होने को राजी है उस के चित्त में शांति अपने आप पैदा हो जाती शांति लानी नहीं पड़ती इसलिए तथा कथित साधु और सन्यासी शांत नहीं हो सकता वो तो संबडी होने की कोशिश में है वो तो कुछ होने की कोशिश में है मोक्ष जाने की और मोक्ष ना आपको पीछे छोड़ देने की मुक्त होने की और भगवान के बिल्कुल बगल में बैठने की क्राइस्ट जिस दिन रात पकड़े जाने को थे और उनके मित्रों को खबर लग गई कि क्राइस्ट पकड़ लिए जाएंगे तो उनके मित्रों ने पूछा कि जाते वक्त ये तो बता दो ये तो पक्का हो गया कि स्वर्ग के राज्य में तुम परमात्मा के बिल्कुल बगल में बैठोगे लेकिन हम लोगों की पोजीशन क्या होगी ये बाकी लोग कौन कहा बैठे गा? ये कैसे क्राइस्ट को समझ पाया हो इनकी दौड़ तो वही कुछ होने की दौड़ थी वहां परमात्मा के राज्य में भी तो एक आदमी मंदिर बनाता है और दान करता है और तीर्थ यात्रा करता है और पुण्य करता है और सब करता है आशा में और आकांक्षा में यही वो कुछ नहीं है वहां भी वो कुछ हो ऐसा आदमी अशांति के अत्यंत गहरे नर्क में पड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं केवल वही व्यक्ति शांत हो सकता है जो ना कुछ होने से अपने होने से जैसा भी है ना कुछ सही और हर एक व्यक्ति ना कुछ है कौन व्यक्ति क्या है हाँ कपड़े अलग अलग हो सकते लेकिन जो कपड़ों से लोगों को पहचानता है वो बच्चा वो है वो बचकाना है चाइल्ड दो छोटे से बच्चे फ्रांस के एक न्यूल्ड क्लब की बगल की दीवार के पास से निकलते थे नंगों के क्लब के पास से निकलते थे छोटे से छेद से दोनों बच्चों ने झांक कर देखा वहां स्त्रियों और पुरुष नग्न खेल रहे थे कूद रहे थे गपसप कर रहे थे एक बच्चे ने दूसरे से पूछा कि इनमें कौन स्त्री है कौन पुरुष उसने कहा अगर वो कपड़े पहने होते तो मैं बता भी देता तो बिना कपड़े तो पहचानना बहुत कठिन लेकिन हम भी लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं कि ये कुछ है और ये ना कुछ है और हम भी कपड़ों से पहचानते हैं कि ये क्या है ये सन्यासी है कि ग्रस्त है और हम भी कपड़ों से पहचानते हैं कि ये राजनेता है या सड़क के मजदूर है और हम भी कपड़ों से पहचानते हैं कि राष्ट्रपति हैं या कोई चपरासी है और हम भी कुर्सियों से पहचानते हैं कि कौन आदमी किसने ऊंची कुर्सी पर बैठा है उतना बड़ा आदमी जो नीचे बैठा है वो छोटा आदमी मद्रास में एक मजिस्ट्रेट था वो अपने अपने दफ्तर में उसने सात नंबरों की कुर्सियां बनवा रखी पीछे अपनी अदालत के पीछे एक कमरे में उनको रखता था अदालत में एक ही कुर्सी रखता था जिस पर खुद बैठता था जब कोई आदमी आता तो पहले देख लेता कि किस ढंग का आदमी है कितने नंबर की कुर्सी के योग है। तो उस हिसाब से वो नंबर बुलाता कि नंबर एक ले आओ तो एक छोटा सा मुड़ा होता है नंबर दो का बड़ा मूढ़ा होता है फिर नंबर तीन की कुछ कुर्सी होती है फिर नंबर चार की और फिर बड़ी होती जाती है नंबर की बहुत अच्छी कुर्सी थी एक दिन एक आदमी आया उसने सब गड़बड़ कर दिया वो आदमी आया, गरीब था दरिद्र था, पुराने वस्त्रों में लकड़ी टेकता हुआ उसने सोचा कि बिना कुर्सी के चल जाएगा इस आदमी को कुर्सी की क्या जरूरत है नंबर एक का मुढ़ा भी उसने गुलवाने की जरूरत ना समझी लेकिन वह आदमी आके खड़ा हुआ उसने सिर पर उठाया कीमती चश्मा उसकी आंख पर था उसने जल्दी से अपने चपरासी को कहा कि जा नंबर ले। तब तक उस बूढ़े ने सांस भरी वो चपरासी आधा लेके आया होगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा मालूम होता है आप पहचाने नहीं मैं फना फना गांव का जमींदार तो जमींदार उसने बीच चपरासी को रोका कि ठहर नंबर तीन की कुर्सी ले आ। वो जब तक बेचारा जाए और लाए तब तक, तक फिर तस्वीर बदल गई उसने कहा कि नहीं आप मुझे अब तक भी नहीं पहचाने पिछले गवर्नमेंट के वारंड में दस लाख रुपए मैंने दिए थे भूल गए आदमी बोला दस लाख चपरासी को रो कि ठहर के नंबर पांच ले आ। उस बूढ़े आदमी ने कहा खड़े खड़े थक गया आखिरी नंबर बुलवा लें क्योंकि अभी कुछ बातें और मुझे बतानी और ये भी मैं कहने आया हूँ और रुपया भी कौन तो आदमी कि कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा है कैसे कपड़े पहने हुए और जब हम इस भांति तोलते हैं तो हम खुद भी इस तौल के चक्कर में पड़ जाते हैं कि कैसे कपड़े पहने और किस कुर्सी पे बैठे और तब जिंदगी में एक बिकमिंग की एक कुछ होने की एक भूख हो जाता है, है, तो है, वो जीवन को कर लेता भीतर भीतर सब सब पीरा भर जाती सिर्फ रुदन के और कुछ नहीं रह जाता भीतर आंसुओं के असफलताओं के और कुछ नहीं रह जाता और इस रात से भरे व्यक्तित्व से हम फिर चाहते हैं सत्य मिल जाए फिर हम चाहते हैं कि जीवन को हम जान ले और फिर हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता का और मुक्ति का आनंद मिल जाए और फिर हम चाहते हैं कि कोई संगीत और कोई सौंदर्य हमारे प्राणों में आवास करे और कोई सुगंध और कोई प्रकाश फूटे नहीं ये कभी नहीं भी नहीं तो राख हो गया आदमी और अपनी ही मूर्ताओं में राख हो गया पहली बात है कुछ होने की दौड़ से कुछ होने की दौड़ को ठीक से समझ लें उससे मुक्त हो जाएंगे उसकी पकड़ उसकी प्राणों पर भूख की तरह सवारी बंद हो जाएगी भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होगा ये पहली बात है कुछ होने की दौड़ से मुक्त हो जाएं और शांत हो जाएं, दूसरी बात जीवन में सोए हुए न रहें, हम सब सोए हुए लोग हैं लगता है कि हम जागे हुए हैं मुश्किल से कभी कोई आदमी जागता है रात तो हम सोते ही हैं दिन भी हम सोए रहते हैं सोए होने का मतलब सोए होने का मतलब जहां हम होते हैं वहां हमारा चित्त नहीं होता चित्त कहीं और होता है सोए होने का और क्या अर्थ है आज रात आप अपने घर में सोएंगे सपना देखेंगे तो आप लंदन में हो सकते हैं निवास में हो सकते हैं। सपने में आप सोए तो अपने कमरे में हैं लेकिन हो सकते हैं निवास सुबह जाग के आप कहते हैं सब सपना था क्यों क्योंकि सुबह आप अपने को वही पाते हैं जहां आप हैं और तब आप जानते हैं कि कहीं और होना झूठ था जहां व्यक्ति है अगर उससे अन्य था कहीं भी उसका चित्त तो वो सोया हुआ है अभी आप यहां मुझे बैठ के सुन रहे हैं और अगर आपका मन कहीं और है तो आप सोए हुए हैं आप यहां मौजूद नहीं हैं। आप एबसेंट है आपके होने का कोई मतलब नहीं है यहाँ लग रहा है कि आप यहाँ मौजूद हैं आप यहाँ मौजूद नहीं थे आप सोए हुए हैं भीखंड एक गांव में गए एक बार उस गांव में बड़े धार्मिक लोग थे धार्मिक लोग से मतलब उस गांव में रोज ही कथा पुराण होते थे धार्मिक होने से मतलब उस गांव में बहुत मंदिर थे धार्मिक होने से मतलब उस गाँव में सभी लोग टीका लगाते चंदन लगाते जनेरू पहनते ऐसे सब काम करते थे ऐसे धार्मिक लोग उस गांव में थे ऐसे धार्मिक लोगों से दुनिया बहुत दिन से परेशान है ऐसे धार्मिक लोग वहां भी थे सभी गांव में इसी तरह के धार्मिक लोग उस गांव में गए अद्भुत फकीर थे वो वहां कुछ लोगों को समझाते थे तो लोग सांझ को सुनने आते थे सुनता तो कोई भी नहीं था सभी अधिकतर सोते थे लेकिन ये ख्याल है कि धर्म की बात अगर सोते सोते भी सुन ली जाए तो मुक्ति हो जाती मरते मरते भी सुन ली जाए तो मुक्ति हो जाती ऐसी ऐसी बेबकूफिया और एक्सरिटीज है कि कोई आदमी मरते मरते धर्म की बात सुन ले तो मुक्ति हो जाती जिसने जीवन भर धर्म को नहीं जाना वो मरते मरते सुन भी कैसे सकेगा तो वो सांझ इकट्ठे होते और सुनते और सोचते कि सुनने से। लेकिन सुनने के लिए जागना जरूरी है लेकिन दिन भर के थके लोग दिन भर के आसान तो परेशान लोग गांव का जो सबसे बड़ा धनपति था आसोजी वो बैठता था धर्म के मंदिर में भी आगे तो धनपति बैठता है दरिद्र पीछे खड़ा रहता है वहां भी फासले तो मौजूद है वो आगे बैठता था और सबसे ज्यादा वही सोता था और भी लोग गाँव में आते थे तो उनके सामने बैठ कर सोता था लेकिन सन्यासी हमेशा धन से डरते हैं क्योंकि धनी का खाते हैं और निरंतर धनी की प्रशंसा में शास्त्र लिखते हैं और बताते हैं कि पिछले जन्मों के पुण्य का फल भोग रहा है और वो भोग रहा है इसी जन्मों के पापों का फल और वो कहते हैं पिछले जन्मों के पुण्यों का फल भोग रहा है और गरीब को कहते हैं तो भोग रहा है पिछले जन्मों का पापों का फल ऐसे जो है क्रांति हो सकती है धन के बाबत अर्थ के बाबत उसे रोकते धनपति की सुरक्षा करते तो धनपति से हमेशा डरता है और धनपति इसलिए पापों की सिक्योरिटी है उसके चारों तरफ घेरा वो सन्यासी खड़ा कर रहा है मन का और वहां से मुक्त तो नहीं होने देगा समाज को वो इसलिए तथा कथित धार्मिक मुल्क किसी क्रांति से नहीं गुजर पाते तो वो आगे बैठता आसोजी लेकिन ये भी कम कुछ गड़बड़ रहे होंगे कुछ गड़बड़ सन्यासी कभी ने कभी पैदा हो ही जाते हैं इन्होंने देखा कि आदमी सो रहा है तो बीच में रुक के कहा कि आसोजी सोते हो उसने आख खोली घबरा कर कौन सोने वाला आदमी कब मानता है कि मैं सोता हूं उसने कहा कौन कहता मैं तो जागा हुआ हूं सोने की स्वीकृति कौन देता है और जो आदमी सोने की स्वीकृति दे दे उसके जीवन में जागरण आ सकता है लेकिन कोई पागल कभी मानने को राजी नहीं होता कि मैं पागल हूं और कभी कोई सोने वाला मानने को राजी नहीं होता कि मैं सोया हुआ बस यही सुरक्षा है निद्रा की कि निद्रा स्वीकार नहीं करने देती आसू जी ने कहा कौन कहता मैं तो जागा हुआ हूं भिकन ने फिर बोलना शुरू कर दिया लेकिन सोया हुआ आदमी कितने कहे की कि मैं जागा हुआ हूँ फर्क क्या पड़ेगा नींद रुकेगी वो थोड़ी देर में फिर सो गया फिर भिकन ने कहा कि आसू जी सोते हो उसने फिर कहा कि आप भी क्या बार-बार वही बात आप समझते मैं ध्यान, से सुनता जैसे कि ध्यान के लिए आंख बंद करना जरूरी है जो आंख बंद करके ध्यान करता है मतलब डरता है जिंदगी से क्या ऐसा कैसा ध्यान है जो आंख बंद करके होता है खुली आंख से होना चाहिए सारी जिंदगी को देख के होना चाहिए उसने कहा मैं तो आंख बंद करके ध्यान करता हूं जितने लोग सोने की तरकी में निकालना चाहते हैं वो सब आंख बंद करके ध्यान करने लगते हैं फिर थोड़ी देर में फिर आंख बंद हो गई वो फिर सो गया लेकिन नब की बार भीखण ने फिर टोका और कहा आंसू जी जीते हो उसने नींद में सुना कि शायद वही पुराना प्रश्न है उसने कहा कि नहीं नहीं कौन कहता <laughs> भीकरण ने कहा आंसू जी जीते हो उसने कहा कि नहीं नहीं कौन कहता उसने सोचा कि सिर्फ वही प्रश्न की सोते हो भी करने का आप तो पकड़ में आ गए और ठीक भी आ गए असल में जो सोता है वो जीता भी नहीं सोने से अर्थ है चित्त के तल पर बेहोशी मूर्छा अन हम बिल्कुल मूर्छित हैं चित्त के तल पर और मूर्छा का राज एक ही है कि चित्त वहां है जहां हम नहीं जागरण चाहिए चित्त पर निद्रा नहीं और उसका सूत्र है कि जो भी हम करते हो उसे परिपूर्ण जागे हुए और होश से करें रास्ते पर चलते हो तो जागे हुए चले क्या मतलब होगा जागे हुए चलने का जागे हुए चलने का मतलब होगा कि वो जो चलने की जीवंत क्रिया हो रही है मन पूरी तरह उस क्रिया को देखे जाने निरीक्षण करें। गांधी के पास एक युवक आया वो बहुत कुशल था चरखा काटने में गांधी से ज्यादा कुशल था उसने अपनी सारी शक्ति ही कुशलता में लगा दी और तो किसी बात में वो कुशल नहीं था जैसे सभी स्पेशलिस्ट होते जैसे सभी एक्सपर्ट होते सभी विशेषज्ञ होते वो किसी छोटी सी चीज के बाबत ना कुछ के बाबत सब कुछ जान लेते और जिंदगी से उनका सब संबंध टूट जाता उन जैसा मूल आदमी जिंदगी में खोजना के के, हरेक को चरखे की बात करते तो वो पहले से तैयार होके आया था गांधी भी उसकी कुशलता मान गए लेकिन उस युवक ने धीरे धीरे देखा एक गलती जरूर है उसकी पौनी बहुत अच्छी है उसका सूत गांधी से ज्यादा पतला और बारीक है, उसके चरखा भी ज्यादा कुशलता से उसने निर्मित किया है लेकिन गांधी का सूत टूटता नहीं उसका सूत टूटता बहुत है उसने गांधी को पूछा कि बात क्या है गांधी ने कहा कि मैं जब काटता हूं तो बस काटता ही हूं और कुछ भी नहीं करता सूत के धागे के साथ ही मेरा मन भी जाता और आता है उसके साथ ही ऊपर उठता है उसके साथ ही तकलीफ और लपट जाता है बस मैं नहीं रह जाता सूत का काम नहीं रह जाता मेरा मन कहीं और नहीं होता तो उस युवक से कहा कि तुम थोड़ा ध्यान करना जब तुम्हारा मन कहीं और जाता होगा वही सूत टूट जाता होगा क्योंकि तो सूत इतना सा झटका भी नहीं सह सकता एब्सेंस का वो जो अनुपस्थिति है उसका इतना सा झटका भी सूत तो बारीक चीज है तो जल्दी से टूट जाती होगी उस युवक ने देखा तो पाया की बात तो यही थी कि सूत टूटता वही था जहाँ चित्र कहीं और चला जाता था जैसे सूत पर चित्र रखा जा सकता है वैसे जीवन की प्रत्येक क्रिया पर क्षुद्रतम क्रिया पर और जीवन में कोई क्रिया नहीं है सभी कुछ विराट कांग अंक है भोजन करते वक्त कपड़े पहनते वक्त स्नान करते वक्त रास्ते पर चलते उठते बैठते सोते बात करते या सुनते जो क्रिया हो रही है वो प्रेजेंट में मौजूदगी में वर्तमान में उसके प्रति चित्त पूरा जागा हुआ रहे पूरा चित्त उसके साथ एक रहे तो धीरे धीरे निद्रा टूटेगी अभी तो अगर प्रयास करेंगे यहां से उठ के जाते वक्त तो एका सेकंड को जागे रहेंगे फिर नींद आ जाएगी फिर पाएंगे कह रहे मैं तो कहीं और चला गया ऐसा निरंतर करेंगे तो धीरे धीरे अगर कुछ क्षण भी जागरण के मिले तो उनसे एक बात तय हो जाएगी कि बाके वक्त आप सोए हुए हैं खुद को ही स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि मैं सोया रहता हूं और सपने देखता रहता हूं रात में भी और दिन में भी जिंदगी का काम चल जाता है आदत के एक रूटीन और आदत के वस्त इसलिए तो कोई आदमी आतों के घेरों को तोड़ के नई आतों के घेरे में जाने में डरता है क्योंकि पुरानी आदतों में सोए काम चल जाता है नई आतों में मुश्किल हो जाती है नहीं में जाना मतलब फिर को जाग के थोड़ा काम करना पड़ेगा और जागने में बड़ी पीड़ा मालूम होती है सोने में बड़ा सुख मालूम होता है जिसे सोने का सुख है वो जागरण के आनंद को नहीं जान पाए जिसे नींद में सुख है वह मूर्छित आनंद को नहीं जान पाए और सोए हुए कोई भी सत्य सेना कभी संबंधित हुआ है और ना हो सकता है इसलिए दूसरा सूत्र है जागरण जागे हुए जीवन की क्रियाओं को करना नहीं ये कह रहा कि कौन सी क्रियाएं करनी, नहीं कोई भी क्रिया क्रिया मात्र चाहे वो शरीर की हो चाहे वो मन की हो, उसके प्रति जागे हुए हो उसके प्रति अवेयरनेस कॉन्सियस होश उसका निरीक्षण और धीरे धीरे उसके साथ एक हो जाए मेरे एक मित्र जल से वापस लौटे थे वहाँ की बहुत झीलों से प्रेम करके आए थे कवि है झीलों के बाबत पहाड़ों के बाबत बड़े गीत लिखे हैं, चित्रकार भी हैं, बड़े बड़े चित्र भी बनाए है वो आए मेरे पास मेहमान थे तो मैंने कहा यहाँ भी छोटी सी नदी है छोटी सी इसलिए कि भारत में बड़ी नदी हो ही कैसे सकती है सब बड़ी नदिया तो यूरोप में और अमरीका में तो कहा छोटी सी नदी है छोटे छोटे पहाड़ है बड़े तो हो ही कैसे सकते हैं चले यहां भी वो बोले क्या करूंगा वहां जाकर मैंने बहुत झीले देखीं, बहुत नदियां देखीं, बहुत नौका यात्राएं की मैंने कहा जिसकी ऐसी दृष्टि हो वो शायद ही किसी झील में गया हो और शायद ही किसी नौका में गया क्योंकि उसे अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि हर झील का अपना व्यक्तित्व और किसी झील का किसी दूसरे से कोई नाता नहीं कोई संबंध नहीं उसे अभी यह भी पता नहीं चल पाया कि हर पहाड़ी अनूठी है और अपने ढंग की है उसका अपना सौंदर्य है जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं मान कि गए होंगे फिर भी चले मेरे आग्रह को मानकर वो गए पूर्णिमा की रात थी और मैं उन्हें संगमलमर की पहाड़ियों में नर्मदा में ले गया ऐसी अद्भुत रात्रि थी जिसकी कोई तुलना नहीं कोई मुकाबला नहीं लेकिन वे तो स्विट्जरलैंड की झीलों की बात नहीं करते रहे वे तो वहीं के वर्णन सुनाते रहे वे तो वहीं के पहाड़ों की चर्चा करते रहे दो घंटे हम वहां थे फिर हम लौटे रास्ते में गाड़ी में वो कहने लगे बड़ी अच्छी जगह थी मैंने कहा क्षमा करे ये ना कहे क्योंकि हम गए तो दो थे वहां लेकिन पहुंचा केवल एक दूसरा पहुंच नहीं पाया आप पहुंच नहीं पाए ले तो गया था लेकिन मैं असफल हो गया आपको नहीं ले जा सकता और कौन किसको ले जा सकता है जवाब ही ना जाने को राजी हूं वो बोले आप क्या पागलपन की बातें करते हैं मैं आपके साथ रहा दो घंटे पूरे साथ पर मैं नहीं था मैंने मैं कहा आप जरूर थे लेकिन मैं बहुत गौर से देखा आप स्विटरलैंड में रहे होंगे यहाँ आप नहीं थे और ये भी मैं निवेदन कर दूंगा अगर बुरा ना माने की जब आप स्विटरलैंड की झीलों में रहे होंगे तो वहां भी नहीं रह सकते होंगे क्योंकि ये मन वहां भी नहीं रह सकता है तब ये कहीं और रहा होगा कश्मीर में रहा होगा कहीं और रहा होगा ये मन जो सतत कहीं और है सोया हुआ मन है ऐसा मन जीवन के सत्य को नहीं जान सकता जीवन का सत्य तो निरंतर मौजूद है लेकिन हम मौजूद नहीं है हम एपसिंध हम अनुपस्थित हैं जीवन का सत्य तो उपस्थित है वो तो सामने खड़ा है पर हमारी आंखें बंद है तो जागना पड़ेगा और कोई जागने का ऐसा नहीं है कि सुबह एक आधा घंटा एक कोने में बैठ के आप जाग जाएंगे या किसी मंदिर या मस्जिद में जाग जाएंगे जागना पड़ेगा 24 घंटे के जीवन में जागना पड़ेगा दिनचर्या में जागना पड़ेगा क्षण क्षण जागना पड़ेगा प्रतिक्षण और एक क्षण से ज्यादा किसी के पास कभी होता नहीं इसलिए घबराए ना बड़ा भार नहीं है जागरण एक क्षण ही एक दफा हाथ में होता है दो क्षण तो कभी होते नहीं उसे एक क्षण में ही जागना सीख जाए तो सतत जागरण जब भीतर फलित होगा तो किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं कि प्रकाश कैसा होता है आख खुलने लगेगी पहली बात है शांति दूसरी बात है जागरण और तीसरी और एक छोटी सी बात है शून्यता इस भांति अपने भीतर हम भरे हैं इस भांति ठोस वहां कोई जगह भी नहीं है अगर परमात्मा बरसे तो हमारे ऊपर से बहते निकल जाएगा हमारे भीतर कोई जगह नहीं वर्षा होती है पहाड़ों पर भी पानी गिरता है और झीलों में भी लेकिन झीलें धन्य हो जाती हैं और भर जाती हैं और पहाड़ सूखे के सूखे रह जाते हैं वो पहले से भरे हुए गड्ढों पर भी पानी गिरता है और टीलों पर भी लेकिन गड्ढे भरते हैं और टीले सूखे के सूखे रह जाते हैं टीला अपने में ही इतना भरा है कि किसी और को आप कैसे भीतर ले सकेगा तो धन है वे लोग जो गड्ढों की भांति खाली होने में समर्थ हैं और अभागे हैं वे लोग जो टीलों की भांति भरे हैं और हम सब भरे हैं तो भीतर स्पेस चाहिए भीतर जगह चाहिए भीतर कौन भरे हुए हैं कौन सी चीज ठोस पत्थर की भांति भीतर बैठी हुई है कौन सी चीज रविंद्रनाथ एक दफा एक झील पर गए रात बजरे में थे एक छोटी सी मोमबत्ती जला के कोई सांस पढ़ते रहे फिर दो बजे रात उन्होंने मोमबत्ती बुझाई पूर्णिमा का चांद था बाहर चारों तरफ चांदनी बरसती थी लेकिन उनके बजरे में पीला टिमटिमाता प्रकाश उस मोमबत्ती का होता रहा जैसे उन्होंने मोमबत्ती बुझाई की वो चौंक के खड़े हो गए वो हैरान हो गए जैसे एक रिविलेशन हो गया जैसे कोई चीज उद्घाटित हो गई कोई पर्दा उठ गया वो दंग रह गए ये देख के कि मोमबत्ती के बुझते ही चांद की अद्भुत रोशनी भीतर चली आई रंग रंग से खिड़की से द्वार से सब तरफ चांद भीतर भराया एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश उस चांद को बाहरी रोके हुए वो बाहर ही ठहरा हुआ था वो भीतर नहीं आ पा रहा था मोमबत्ती गई भीतर आया एक छोटे से भीतर अहंकार की मोमबत्ती है हमारे में, उसकी टिमटिमाती रोशनी में परमात्मा का प्रकाश बाहर रुका रह जाता इस मैं को बुझा देना पड़े ये मैं भरे हुए है ये इगो ये मेरा कुछ होना ये बहुत बुरी तरह भरे हुए हैं और बड़े आश्चर्य की बात है कि जीवन में कौन सा आधार है यह कहने का कि मैं हूं जन्म पर हमारा कोई वश नहीं मृत्यु पर हमारा कोई वश नहीं जो श्वास भीतर गई वो बाहर आएगी इस पर भी कोई वश नहीं जो बाहर गई वो भीतर लौट लौटा सकूंगा इस पर भी कोई सामर्थ्य नहीं लेकिन कहते हम यही है कि मैं श्वास ले रहा हूं जरूर कुछ गलत कहते होंगे भाषा तो ठीक है भाषा शास्त्री कहेगा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं लेकिन जो जीवन को जानता है वो कहेगा गलत कह रहे हैं श्वास आ रही है जा रही है आप ले रहे हैं ये भ्रम है क्योंकि अगर आप लेते होते तब तो फिर आप मरते ही नहीं आप लेते चले जाते मौत खड़ी खड़ी क्या करती आप लेते चले जाते नहीं श्वास ली जा रही है, रही है आ रही है और जा रही है और मैं मैं बिल्कुल ब्रह्म जो ये सोच रहा है कि मैं ले रहा हूं मैं कहता हूं मेरा जन्मदिन ऐसा पापलपन है जिस पर मेरा तो कोई वश नहीं जिसके लिए मुझसे पूछा नहीं गया जिसके लिए मैंने कोई योजना नहीं बनाई जिसमें मेरा कोई संकल्प मेरी कोई च्वाइस नहीं उसको मैं कहता हूं मेरा जन्म जीवन जन्मा होगा मैं कहा तो जन्म हूं जीवन ने तो रूप लिया होगा लेकिन मैं कहाता हूं मेरी मृत्यु और मैं कहता हूं मेरा प्रेम और मैं कहता हूं मेरा क्रोध कभी ख्याल किया है जब आप प्रेम होते हैं तो कोई मैं होता जब आप क्रोध में होते हैं तो कोई मैं होता क्रोध होता है प्रेम होता है जन्म होता है मृत्यु होती आप कहा है ये आपके होने का भ्रम कहां से पैदा हो रहा है एक राजमहल के पास एक पत्थरों का ढेर लगा था, और एक छोटा बच्चा खेलता हुआ आया और उसने पत्थर उठा के महल की तरफ फेंका वो पत्थर उठा जब पत्थर ऊपर उठने लगा तो उसने नीचे पड़े हुए पत्थरों से कहा मित्रों में थोड़ी आकाश की यात्रा को जा रहा ठीक ही उसने कहा कौन पत्थर कब आकाश की यात्रा को गया नीचे पड़े पत्थर अपने चित्त में दुखी हुए होंगे पीड़ित हुए होंगे परेशान हुए होंगे उनके उनके चित्त में बड़ी बड़ी आत्म आत्मगिलानी भर गई होगी कि वो पत्थर की तरह पड़े हैं और उनका एक साथी फूल की तरह ऊपर उठा जा रहा है और वो पत्थर जो ऊपर जा था फूल के और बड़ा हो गया क्योंकि जब किसी को मैं का ख्याल होता है तो और बड़ा हो जाता है ऊपर उठने लगा हवाओं को चीरता हुआ और जाके महल की खिड़की से टकराया वो कांच चकनाचूर होकर फूट गया उस पत्थर ने कहा कितनी दफा मैंने नहीं कहा मेरे रास्ते में कोई ना आए नहीं तो चकनाचूर हो जाए ठीक ही उसने कहा प्रत्यक्ष की बात कांच टूटा हुआ पड़ा था कोई झूठी गढ़ी हुई बात भी नहीं थी वो भीतर जाके महल में बिछे कालीन पर गिरा उसने कहा कैसा अच्छा है ये राजा मेरे लिए पहले से ही स्वागत करके रखा है कालीन बिछा रखे कैसे अच्छे आतिथ्य को आदर को देने वाले लोग हैं कि पहले से सब इंतजाम मेरे आने के पहले खबर है मालूम होता है और तभी राजमहल का नौकर भागा हुआ आया और उसने देखा कि कांच टूटा है पत्थर आया है पत्थर को उसने वापस उठा के खिड़की से फेंका उस पत्थर ने लौटते हुए कहा कि बहुत थक गया बड़ी यात्रा की घर की बहुत याद आती है होम सिकनेस मालूम होती अब घर वापस चलू वो नीचे जब गिरने लगा उन पत्थरों में उसने कहा मित्रों बड़ी यात्रा की बड़ी अद्भुत यात्रा शत्रुओं का विनाश राज महलों में स्वागत विश्राम राज की हाथों से सम्मान फिर घर की तरफ वापस लौटना उसके मित्रों ने कहा तुम जरूर ऑटोबायोग्राफी लिखो तुम जरूर आत्मकथा लिखो इससे आने वाले बच्चे और पीढ़िया धन्य हो जाएंगी और पत्थर जन्म जन्मों तक तुम्हारी पूजा करेंगे और याद रखेंगे कि कभी हम में से भी कोई आकाश की यात्रा को गया था अभी वो लिख रहा है आत्मकथा अभी तक छपी नहीं बहुत संभावना है इलेक्शन के पहले छप जाए तो बहुत संभावना तो है ही छपी जाएगी बहुत पत्थर पहले लिख चुके हैं वो भी लिख रहा है और पत्थर भी पैदा होंगे वो भी लिखेंगे उस पत्थर को मैं का भ्रम पैदा हुआ और हम हंसते और हमको भी मैं का भ्रम पैदा हुआ है और हम हंसते नहीं बस धार्मिक आदमी में इतना ही फर्क होता है वो जीवन को खोजता है और हंसने लगता है मैं पर पता है कि तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही इलुजरी बिल्कुल झूठा इसके कोई आधार नहीं और जैसे ही ये दिखाई पड़ता है कि मैं बिल्कुल ही भ्रम और छाया है जीवन की एक लहर उठी और प्रगट हुई और गिरी और गई समुद्र में लहर आती है उठती है और विलीन हो जाती है ऐसे हम उठते हैं जीवन की धारा पर उठते हैं ऊंचे होते हैं गिरते हैं विलीन होते हैं मैं तो सागर से लहर कहीं भी नहीं है लहर कहीं भी नहीं है सागर है परमात्मा है मैं कहीं भी नहीं है मैं से भरा है जो वो परमात्मा से वंचित रह जाता है मैं से खाली हो जाए तीसरा सूत्र है शून्य हो जाए इन तीन सूत्रों के आधार पर अगर कोई जीवन गतिमान हो तो आंखें खुल जाती और तब वो दिखाई देता है जो है उसे सोचना नहीं पड़ता आंख खुलते ही वो मौजूद है वो सदा से मौजूद था हम ही आंख बंद किए हुए खड़े थे जीवन का मार्ग सरल है और जीवन का सत्य बहुत निकट हम आख बंद किए खड़े हैं इससे सारी बात आए कैसे खुल सकती है कैसे उसका उपचार हो सकता है उसके बाबत तीन सूत्र मैंने कहे शांति सजगता और शून्यता इन तीन सूत्रों पर विचार करें नहीं मैं कहता हूं मेरी बात मान ले क्योंकि मैं इससे ज्यादा और खतरनाक कोई मनुष्य नहीं समझता हूं जो कहता हो मेरी बात मान लो क्योंकि उसकी बात कभी भी आपकी बात नहीं हो सकती उसका जानना कभी आपका जानना नहीं हो सकता उसका ज्ञान कभी आपका ज्ञान नहीं बन सकता उसकी अनुभूति कभी आपकी अनुभूति नहीं बन सकती इसलिए मैं कहता हूं मेरी बात मान लो मैं तो धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने केवल मेरी बात सुनी हो क्योंकि बहुत थोड़े लोग सुन सके होंगे क्योंकि सुनने के लिए जागना जरूरी है और शांत होना जरूरी है धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने मेरी बात सुनी हो और उनसे प्रार्थना करता हूँ उस पर सोचना भी और अगर सोचने और विचारने से वो सब व्यर्थ मालूम पड़े तो उससे छुटकारा हो जाए और अगर उसमें कुछ सार्थक मालूम पड़े तो फिर वो मेरी मेरी बात नहीं रह जाएगी जो सार्थक आपके विचार में मालूम पड़े वो आपका हो जाता है परमात्मा करे द्वार जो अपने हाथों से बंद है वे खुल सके परमात्मा करे जो हम खुद ही बंद किए हैं वो खोल सके और जीवन की जो अद्भुत और परम धन्यता है उसका हमें अनुभव हो सके मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है उसके लिए बहुत बहुत अनुभत हु और में सबके बीते बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार कर